धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय महाराज जब किसोई सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निदान सुजान सुचि नरपाल धर्म तुम बिन्वस मंजसन को समर्थ यही काल संतों का ऐसा स्वभाव है कि वे निरंतर दूसरों को बड़प्पन देते रहते हैं मानस में एक प्रसंग आता है कि पक्षराज गरुड़ के हृदय में भ्रम हुआ और वे उसका निराकरण करने हेतु तो देवर से नारद के पास गए ब्रह्मा जी के पास गए शंकर जी के पास गए और अंत में भगवान शंकर ने उनसे कहा कि जब तुम कागभसुंडी थे से कथा सुनोगे तभी तुम्हारा भ्रम दूर होगा बड़ी विलक्षण बात है गरुण पक्षराज हैं और कौवा पक्षियों में सबसे निम्न का माना जाता है जब पक्षराज को कौवे के पास भेजा गया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण किया भुसुंडी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि आपने मेरे भ्रम का निवारण कर दिया किंतु भुसुंडी जी को यह गर्व नहीं हुआ कि हाँ मैंने इनके भ्रम का निवारण किया है बल्कि वे बोले प्रभु ने अपनी लीला में आपके हृदय में जिस भ्रम की सृष्टि कर दी उसका एक उद्देश्य यह था कि प्रभु मुझे सम्मान दिलाना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला कर दी कि पठे मोहि में स खगपति तो रघुपति दीन बड़ा मोहि प्रभु कौवें को इतना सम्मान देना चाहते थे कि पक्षीराज भी उनके माध्यम से कथा श्रवण करते हैं इसीलिए यह कौतुक हुआ है नहीं तो भला आप लोगों में भ्रम कहाँ यही सत्य यहाँ भी सामने दिखाई दिया यहाँ पर भी वही दृश्य है हमारे यहाँ सन्यासियों को परम हंस कहने की परंपरा है काकभूषण जी की कथा में भी कौवा कहता था और हंस सुनते थे और यहाँ पर भी कौवा कह रहा है और हंस सुन रहे हैं अतः यह भी परंपरा के अनुकूल है जो प्रसंग चल रहा था गुरु वशिष्ठ ने असमंजस की समस्या का समाधान पाने के लिए एक सूत्र महाराज जनक के सामने रखा कहा कि इस समय धर्म को लेकर जो बड़ी जटिल स्थिति है उसमें आपको छोड़कर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो असमंजस की समस्या का समाधान कर सके कुछ ऐसा निर्णय किया जाना चाहिए कि सबके धर्म की रक्षा हो और सबका हित हो धर्म के संदर्भ में ये दोनों ही सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं यही सारे इतिहास का और आज का भी सत्य है कि धर्म को लेकर समाज में एक भ्रम फैला हुआ दिखाई देता है धर्म को लेकर इस शब्द के अर्थ को लेकर प्रारंभ से ही यहाँ विविध ऋषियों और मुनियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि धर्म का अर्थ क्या है संस्कृत व्याकरण में धर्म शब्द ध्री धातु से बना हुआ है ध्री धारणे इति धर्मः जो धारण करता है वह धर्म है अभिप्राय यह कि जिसके आधार पर समाज सुस्थिर है उसी का नाम धर्म है दूसरे महापुरुष ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा यथो तो अभ्युदय निश्रेयसी ततो धर्म जिसके द्वारा मनुष्य को अभ्युदय की और निश्रेयस की भी प्राप्ति होती है वह धर्म है अभ्युदय का तात्पर्य है भौतिक जगत की उन्नति और निश्रेयस का तात्पर्य है मोक्ष जिसके माध्यम से व्यक्ति लोक और प्रलोक अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को पा लेता है वही धर्म है एक तीसरे महापुरुष ने यह सूत्र दिया वस्तुतः यह तो ठीक ही है कि धर्म के द्वारा समाज सुस्थिर रहता है उसकी रक्षा की जाती है धर्म के द्वारा लोक परलोक दोनों की समस्याओं का समाधान होता है परंतु इस धर्म के संदर्भ में हम निर्णय कैसे करें तो उन्होंने कहा चोदना लक्षणों धर्मो अर्थो धर्म चोदना लक्षणों अर्थोधर्म है शास्त्र के द्वारा धर्म के विषय में जो सूत्र दिए गए हैं उसके अनुसार व्यक्ति बुद्धि के द्वारा अपने धर्म का निर्णय नहीं कर सकता है शास्त्र जिसे धर्म कहता है वस्तुतः वही धर्म है भले ही वह व्यक्ति की बुद्धि को धर्म न प्रतीत होता हो पर शास्त्र प्रतिपादित कार्य ही धर्म है और उसका समर्थन भगवान की वाणी में है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या्य कार्य व्यवस्थित हो शास्त्र के द्वारा ही व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है ये सारे सूत्र बड़े महत्व के हैं परंतु इसके बाद भी समस्या का सही निदान नहीं मिल पाता इसलिए कि शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट धर्म की व्याख्या भी तो व्यक्ति के द्वारा ही की जाएगी उसका व्याख्याता विस्तार करने वाला भाष्यकार वह तो व्यक्ति ही होगा शास्त्र में आए हुए वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या है यह व्यक्ति ही बताता है ऐसी स्थिति में जब शास्त्र के वाक्यों की अनेक व्याख्याएँ हमारे सामने हो तो हम किसे धर्म के रूप में स्वीकार करें इन्हीं प्रश्नों का समाधान देने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ है अपने जीवन के माध्यम से चरित्र के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों का समाधान देने के महानतम उद्देश्य से ही भगवान श्री राम अवतरित होते हैं अन्यथा यदि रावण का वध ही उद्देश्य होता तो उसके लिए तो उनका संकल्प ही यथेष्ट था पर जब वे मनुष्य के रूप में आए और मनुष्य के रूप में आचरण किया तो उनका उद्देश्य यह था कि ईश्वर होते हुए भी अपने मानव चरित्र के माध्यम से एक सेतु का निर्माण करना जैसे नदी के ऊपर यदि पुल बना दिया जाए तो व्यक्ति के लिए उसे पार करना सहज हो जाता है वैसे ही भगवान राम ने इस संसार सागर को पार करने के लिए अपने मानव चरित्र को माध्यम बनाया वे भक्तों के लिए नर रूप धारण करके ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार उतरने के लिए पुल के समान हैं भगत हेतु है भगवान प्रभु राम धरु नर रूप चरित करत नर अनुहरत संसित सागर से तू। भगवान के विविध अवतार हैं और उनमें से प्रत्येक अपने आप में परिपूर्ण होते हैं किंतु देश काल की अपेक्षा से जिस योग की जो विशेष आवश्यकता होती है उसका समाधान उनके द्वारा किया जाता है उनके द्वारा यह जो समाधान दिया जाता है उसके भी दो भिन्न रूप हैं इस संदर्भ में रामायण में महाराज मनु का परिचय देते हुए जो पंक्तियाँ लिखी गई है मैं उन्हीं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह चाहूँगा गोस्वामी जी केवल इतना ही कह सकते थे कि स्वयंभु मनु ने राज्य किया और वैराग्य न होने पर भी वे विवेकपूर्वक राज्य का परित्याग करके भगवान को पाने के लिए वन चले गए परंतु उन्होंने मनु का परिचय देते हुए बड़े विस्तार से जो कुछ कहा उसका हर शब्द बड़े महत्व का है उन्होंने पहला परिचय दिया महाराज मनु और शत्रुपा वे हैं जिनसे मानव जाति का निर्माण हुआ स्वयंभु मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा इस परिचय में अपने ये पंक्तियाँ पढ़ी होगी आप उसका अर्थ जानते होंगे वह क्रम इस प्रकार है राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्जम मुनि की प्रिय पत्नी हुई जिन्होंने आजदेव देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया दंपति धर्म आचरण निकाम अजहु कैली का निपउुतासु ध्रुवहरि भगत भयो सुत जासु दघु नाम प्रियव्रतताहि दे पुराण प्रसन्न सही देवहुति देवभूति पुनिता सुकुमारी जो मुनिकम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु देन दयाला जठर धरेऊ जि कपिल कृपाला वे कहते हैं कि महाराज मनु का आचरण धर्म के अनुरूप था उन्हीं महाराज मनु का पुत्र उत्तानपाद और कन्या का नाम देवहूति है तो यहाँ मनु के साथ उनके पुत्र और पुत्री का परिचय देने की क्या आवश्यकता थी उनसे हमें क्या लेना देना है पर यहाँ यह जो बात बताई गई वह बड़े महत्व की है बोले महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद थे और राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ हैं सुरुचि और सुनीति ध्रुव का जन्म सुनीति से होता है महाराज उत्तान का आकर्षण सुरुचि के प्रति अधिक है वे उसी के अनुराग में रगे रहते हैं और सुनीति की माने उपेक्षा करते हैं सुनीति के ही गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ ध्रुव एक बार जब पिता का स्नेह पाने के लिए उनकी गोद में बैठने के लिए मचल पड़े तब सुरुचि ने उन्हें झिड़कते हुए कहा इस गोद में स्थान पाने के लिए तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था तुमने जिस माता के गर्भ से जन्म लिया है उसके पुत्र को इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है ध्रुव के हृदय में बड़ी चोट लगी बड़ी पीड़ा हुई वे व्याकुल होकर अपनी माँ के पास गए माँ ने उनके हृदय से विद्वेष की सृष्टि नहीं की हृदय में विद्वेश की सृष्टि नहीं की अपेतु कहा पुत्र स्थिति तो यही है पर इसका समाधान यह है कि तुम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करो ध्रुव वन में चले जाते हैं और छह वर्ष की आयु में ही भगवान का दर्शन पा लेते हैं वे धन्य हो गए और ध्रुव को ही वह राज्य प्राप्त हुआ साथ ही ध्रुव को इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया कि आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सदा वे विद्यमान रहते हैं एक ओर तो ध्रुव की यह गाथा है कि मैंने मनु के पुत्र के द्वारा ध्रुव जैसे भक्त का जन्म हुआ दूसरी ओर उनकी पुत्री देवहूति का करदम ऋषि से विवाह हुआ और उनके गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का जन्म हुआ यहाँ उस सूत्र पर ध्यान दीजिए ध्रुव के सामने भगवान का एक रूप आया और देवहूति के सामने भगवान दूसरे रूप में आए इसका सूत्र यह है कि मानव जाति का कल्याण कैसे हो यदि हिंदू धर्म के रूप में धर्म की प्रशंसा की जाती है तो इसका विशेष अर्थ इतना ही है कि उसमें धर्म का एक बहुत व्यापक रूप निरूपित हुआ है धर्म का एक पक्ष एकांगी हो सकता है और दूसरा पक्ष व्यापक भी हो सकता है वैसे कभी कभी समाज में एक पक्ष की भी आवश्यकता होती है पर व्यापक रूप में इसका अभिप्राय यह है कि यदि कहा जाए कि एकमात्र यही मनुष्य का कल्याण का उपाय है तो उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति धर्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है उस प्रकार का धर्म कहीं ना कहीं सीमाओं में घिर जाता है इस प्रसंग में धर्म के दो पक्ष बताए गए हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति ध्रुव मानव प्रवृत्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवहूति के गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान कपिल निवृत्ति पक्ष का प्रवृत्ति धर्म क्या है ध्रुव के सामने जो भगवान प्रकट हुए वे कामना को पूर्ण करने वाले भगवान हैं ध्रुव ने अपमान के से क्षुब्ध होकर राज्य पाने के लिए भगवान का आश्रय लिया और उनकी कृपा से अनुपम लोक को पाया ध्रुव सगलान जपे भरिनाओ आयु अचल अनुपम ठाओ यही मानो प्रवृति मार्ग है प्रश्न उठता है कि प्रवृत्ति श्रेष्ठ है या निवृत्ति इस संदर्भ में रामायण की दृष्टि बड़ी व्यापक है प्रवृत्ति श्रेष्ठ है या निवृत्ति इस प्रश्न का उत्तर निरपेक्ष रूप से देना संभव नहीं है किसी के लिए प्रवृत्ति कल्याणकारी है तो किसी के लिए निवृत्ति यद्यपि शास्त्र परम फल के रूप में निवृत्ति की ही महिमा का गायन करते हैं पर व्यक्ति यदि निवृत्ति का अधिकारी नहीं है और उस दिशा में बढ़ने की चेष्टा करे तो वह निवृत्ति मार्ग न स्वीकार करने जैसा ही होगा संन्यास सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है सन्यासी को हम भगवान नारायण का रूप मानते हैं किसी ने गोस्वामी जी से पूछा महाराज सन्यास की बड़ी महिमा है मैं सन्यास ले लूँ क्या उन्होंने एक बड़ा सांकेतिक उत्तर दिया भाई तुम में वह क्षमता है या नहीं इसका तुम ही निर्णय कर सको तो ठीक होगा उन्होंने एक दृष्टांत देते हुए कहा कि यदि जल पीना है तो घड़े की जरूरत है कुएँ से पानी तो घड़े में ही खींचा जाएगा रस्सी चाहिए और घड़ा चाहिए वे कहते हैं कि रस्सी मानो साधन है और घड़ा पात्र है वे बोले कि यदि जीवन में कृतकृत्यता प्राप्त करने के लिए तृप्ति पाने के लिए साधना के मार्ग में सन्यास का आश्रय लेते हैं तो हमें तृप्त करने वाला जीवनदायी जल मिलेगा पर यदि कोई घड़े की महिमा सुनकर उतावलेपन में गीली मिट्टी से ही घड़ा बना ले और उसे अध सूखा ही लेकर उसमें रस्सी बांधकर कुएं में डाल दे तो क्या होगा उसकी एक प्रक्रिया है मिट्टी को गीला करके उसे आकृति दीजिए फिर आग में पकाकर उसे पक्का कीजिए तब वह घड़ा जल खींचने के योग्य होगा और यदि कच्चा घड़ा जल में डाल दिया जाएगा तो वह स्वयं गल जाएगा जल तो वह ला नहीं सकेगा बल्कि वह जल को भी गंदा कर देगा गोस्वामी जी सारी बात अपने ऊपर ही घटा लेते हैं बिना पत्रिका में वे कहते हैं विगरत मन संन्यास लेत जलनावत याम धरोसो